त्र त्र कृतमस्तकांजलिष्परि परिपूर्ण परिपूर्णलोचनम् मरुति नमत राक्षसम नाते च स्वरूपम् मधुर स्व मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत्स परिभावयामे को वेणु श्यामों कुमारेदवेद्यम परम ब्रह्म भाषता हृदय मम ज राम राम मधुर मधुराक्षर आरह्य कविता शाखा वंदे वाकिल निगमकलपत फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवत रसमल रसिका मुहुरहोरसिका भुवि भावुका तृण्दी सुनीचे नरोरपि सहिष्णुना मान मानदेन कीर्तनी असदा हरि <coughs> श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम। <coughs> धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय, जय गोपाल जय जय, जय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 मण हरि गोविंदा जय जय श्री श्रीवृंदावन विहरी लाल की जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण द्वाम पुषौ लोकेरषाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूता कूटस्थोंक्षर उच्य से उत्त पुषस्त पर उदाह यो लोकत्रयमाश्य बिहर्यश्वर यस्मा क्षरती तो हम्षरादिचोत्तम अथस्म लोक वेदे चति पुरषोत्तम यो मेमसम मूढ़ो जानाति पुषोत्तम स सर्वेदज सर मा भारत गुह्यतम शास्त्रुक्त मजा नघ एत बुद्धा बुद्धिमान सैत्तृत्यश्च भारत श्रीकृष्णर्पणमस्तु नारायण <coughs> समुपस्थित समरणीय संत वृंद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सार अक्षर और पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन प्रसंगानुसार चल रहा है तत्त्व तो वस्तुतः एक ही है जिसको अद्वैय बोध या ज्ञान कहते हैं वदंति तत्व विदस्तत्व यज्ञानद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान थी शब्दते लेकिन उस तत्त्व की अद्वितीयता के ख्यापन के लिए उसके शक्ति और उसके विवर्त का वर्णन किया जाता है पिछले दिनों यह निरूपण किया गया कि कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता के बल पर सद्वितीय नहीं करती या शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति मान्य है साथ ही साथ किसी कार्य को लेकर या विविध कार्यों को लेकर भी शक्ति अपने आश्रय को सद्वितीय नहीं होने देती इस प्रकार शक्तिमान शक्ति और उसके विविध विकारों परिणामों या कार्यों को लेकर भी सद्वितीय नहीं होता या शक्ति की अनिर्वचनीयता का मोघ प्रभाव है कि शक्तिमान शक्ति और उसके कार्यों से युक्त होने पर भी वस्तुतः सर्वथा अद्वितीय ही रहता है अद्वैत की सिद्धि के लिए व्यावहारिक धरातल पर द्वैत की स्वीकृति आवश्यक है गौकी एक नियम है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता यदि द्वैत प्राप्त ही नहीं है तो उसके प्रतिषेध की क्या आवश्यकता है अतः व्यावहारिक धरातल पर द्वैत को सिद्ध करके ही पारमार्थिक धरातल पर अद्वैत की सिद्धि संभव है यहाँ नीलकंठ जी के अनुसार कल भावों को व्यक्त किया गया उसको प्रकारांतर से प्रस्तुत किया गया कि विवेक की प्रगल्भता होने पर कामना में ह्रास होता है कामना संकुचित होती है और अंत में कामना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है विवेक के उद्दीप्त होने पर कामना की निवृत्ति कामना की निवृत्ति होने पर कर्म की निवृत्ति और कर्म के निवृत्ति होने पर या कर्म का क्षय होने पर उपाधि के निवृत्ति या उपाधि का क्षय यह नियम चरितार्थ होता है इस दृष्टि से क्षर की उपाधि वाला चेतन क्षर ही कहा जाता है उपाधि के अनुरूप उसकी संज्ञा मान्य है उसके उपाधि को क्षर कहते हैं क्योंकि कर्म की शिथिलता से उपाधि में शिथिलता और कर्म के क्षय से उपाधि का क्षय यह सिद्धांत नीलकंठ जी ने प्रस्थापित किया कल दृष्टान्त दिया गया जागर की अपेक्षा जागर और स्वप्न के मध्य में जो मनोराज्य होता है उसमें कर्म की शिथिलता होती है तभी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ अंतःकरण से तादात्मपन्न होकर क्रियाशीलता और ज्ञान की निष्पत्ति का परिचय देने में समर्थ होती हैं स्वप्नावस्था में तो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रियाँ सुप्त हो जाती हैं तो इसका अर्थ होता है कि उपाधि में संकोच होता है कर्म के संकोच के कारण मनोराज्य की अपेक्षा स्वप्नावस्था में कर्म का अधिक है अतः उपास उपाधि का संकोच भी प्राप्त है सुसुप्ति अवस्था में तो हमेशा प्रसुप्ते आदि वचनों के अनुसार अहंकार सुप्त हो जाता है तो कर्मों का माना जाता है यहाँ कर्मों के क्षय का अर्थ है जब तक सुसुप्ति की दशा रहती है तब तक कर्म क्षीणक प्राय रहता है सुख या दुख नामक फल को देने में समर्थ नहीं होता है कर्म गुण का निरोध श्रीमद्भागवत वेद स्तुति के अनुसार एक होता है काल गुण का निरोध एक होता है कर्म गुण का निरोध एक होता है आशय गुण का निरोध सुसुप्ति में काल गुण कर्म गुण आशय गुण तीनों का निरोध हो जाता है जरा मरणादि श्रीधरी टीका के अनुसार काल गुण है सुख दुख कर्म के गुण हैं राग द्वेषादि आशय अंतकरण के गुण हैं गाढ़ी नींद में काल गुणों की न तो प्राप्ति होती है न व्याप्ति कर्म के गुणों की भी प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती और आशय के गुण रागव की भी प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती इसका अर्थ क्या है कर्म का क्षय होगा तो उपाधि उपाधि का भी क्षय होगा इसका मतलब उपाधि बीज रूप में अवशिष्ट रहती है इसलिए क्षरोपाधिक जीव माने गए यहाँ पर नीलकंठ जी ने क्षर सर्वानुभूतानी इस वचन में भूत का प्राणी किया प्राणी के प्रभेद श्रीधरी टीका के अनुसार ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत होते हैं हो सकते हैं कुश इत्यादि को स्तंभ कहते हैं स्थावर प्राणियों को और कहीं कहीं अमीवा इत्यादि जो जंगम प्राणियों में अत्यंत लघु प्राणी हैं उनको भी स्तंभ कहा गया है मुख्य रूप से स्थावर प्राणी कुश इत्यादि स्तंभ कहे जाते हैं सबसे उत्कृष्ट प्राणी ब्रह्मा जी सर्वजीव घनात्मक हैं सबसे अवर निकृष्ट प्राणी कुश इत्यादि ये सब प्राणी हैं जीव हैं इनकी उपाधि का नाम क्षर है कार्योपाधि जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता मित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यतः यह शुक्र रहस्योपनिषद है नीलकंठ जी का वचन हमने कल उद्धित किया था सुसुप्ति में कर्म क्षय उन्होंने माना प्रलय में कर्मक्षय उन्होंने माना कैवल्य में कर्मक्षय उन्होंने माना प्रलय की प्राप्ति का होती है या महाप्रलय की प्राप्ति का होती है जब अंतर्यामी परमात्मा का संकल्प होता है समस्त जीवों को द्वैत की प्रतीति भी न हो उनके जितने कर्म हैं वे मुख ना हों इतनी अवधि तक तब महाप्रलय की दशा होती है इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षों तक अंतर्यामी के संकल्प के प्रभाव से महाप्रलय की दशा में जीव शिव भावापन्न होकर शेष रहते हैं उस समय स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में किसी प्रकार कि अभि की क्षमता नहीं रहती तीनों शरीर महाकारण महामाया में विलीन होते हैं महामाया भी महेश्वर की शक्ति होने के कारण महेश्वर में एक ही भूत होकर स्थित रहती यह नीलकंठ जी का जो विचार है उसको संक्षेप में कहा कैबल्य मोक्ष जब होता है तब तो आत्यंतिक प्रलय कैबल्य मोक्ष का नाम श्रीमद्भागवत में आत्यंतिक प्रलय है क्योंकि वहाँ तो माया के भी मिथ्यात्व का जब निश्चय होता है अक्षर जगत का बीज जिसको कहा गया अक्षर की उपाधि से युक्त चेतन का नाम अक्षर है उसकी उपाधि जो अक्षर है उसके भी मिथ्यात्व का जब निश्चय होता है क्योंकि ब्रह्म की अपेक्षा न्यून सत्ता को होने के कारण उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है बंध्यापुत्र आदि अलिक पदार्थों से भी विलक्षणता है और ब्रह्म से भी विलक्षणता है यह यहाँ वह जो प्रकृति माया शक्ति है उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है महाप्रलय में परमात्मा में एक ही भूत होकर व शेष रहती है लेकिन विचार करने पर स्वर्गदशा में उसको अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत है इसका अर्थ जिस जिस जीव को ब्रह्मात्मा तत्व के एकत्व का विज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रति उसकी उपाधि का आदर्शन हो जाता है सूत संहिता में कहा गया भाष्यकार के द्वारा विद्यारण स्वामी जी के द्वारा कि योगी ऐसा मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को स्वरूप का विज्ञान प्राप्त होता है कार्य कारुणात्मक समस्त अचित पदार्थों से विविक्त स्वयं को वह जान लेता है तो अविप्लव विवेक ख्याति के बल पर उसके प्रति कार्य कारण का आदर्शन हो जाता है स्फुरन हो जाता है विदेह मोक्ष की दशा में इसी को विद्यारण स्वामी जी ने सूत समिता के भाष्य में उठाया या तो मिथ्यात् का लक्षण है अन्यों के प्रति शेष रहे अमुक के प्रति आदर्शन हो जाए यह मिथ्यात्व का लक्षण है अभिप्राय यह है कि रज्जु खंड है उसमें दस व्यक्तियों को सर्प बुद्धि हो गई नायम सर्पो रजुरियम जिसको जिसको रज्जु तत्व का बोध प्राप्त हुआ उस उसके प्रति सर्प का दर्शन हो गया अन्यों के प्रति सर्प विद्यमान रहा तो योग दर्शन भी प्रकारांतर से सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से अद्वैत की ओर केवल इंगित कर देता है इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कुमार भट्ट महाभाग ने वार्तिक के संदर्भ में विचार किया कि वास्तव में मीमांसा प्रस्थान में आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना आवश्यक है उसके बिना तो कर्म मीमांसा संभव ही नहीं है लेकिन सचमुच में आत्मतत्व अभिक्रिय विज्ञान घन है इस बात को जानते हुए भी मीमांसा प्रस्थान की सीमा में हम उस पर विचार नहीं व्यक्त कर सकते वेदांत निषेवर्णना अगर किसी को आत्मा के तात्विक स्वरूप का बोध प्राप्त करना हो हमारे प्रस्थान की सीमा को छोड़ दे वेदांत निषेवर्णना वेदांत का अनुशीलन करे यहाँ तो कर्म की सिद्धि के लिए आत्मा को या जीव को कर्ता भोक्ता मानने की आवश्यकता है इसी प्रकार योग ने संकेत कर दिया दृष्टा को जब अपने स्वरूप का समग्र अनात्म प्रपंच या अचित पदार्थों से विविक्त रूप से बोध प्राप्त हो जाता है तो उस दृष्टा के प्रति फिर प्रकृति भी शांत हो जाती है आदर्शन का विषय बन जाती है अन्यों के प्रति जो आज्ञा हैं उसकी विद्यमानता बनी रहती है इसी प्रकार यहाँ अक्षर की भी व्याख्या की गई यद्यप अक्षर प्रकृति है भगवान की शक्ति या माया है उसी को भगवान की उपाधि भी कह सकते हैं लेकिन उसका एक अनंत भेद हैं उसकी एक रश्मि के रूप में जीव को अविद्या की प्राप्ति होती है उस अविद्या का अतिक्रमण करने पर जीव अपने शिव रूप से शेष रहता है अब समय की सीमा में श्रीधर स्वामी की ओर चले श्रीधर स्वामी ने क्षरपर्वाणी भूतानी कुटस्थोक्ष सर्व उच्चते का अर्थ अपने ढंग से किया उन्होंने कहा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने प्राणी हैं उनके शरीर का नाम क्या है क्षर है क्षर की उपाधि वाले तो चेतन होते हैं प्राणी लेकिन ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने शरीर हैं उनका नाम क्षर है अब यहाँ एक विचित्र बात होती है जब ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पर्यंत जितने प्राणी हैं उनके शरीर का नाम क्षर है तब तो क्षरोपाधिक चित धातु का नाम जीव होना ही चाहिए क्योंकि तो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जीव ही तो हैं जब उनकी उपाधि उन्हें सुलभ है तो स्वतः वे क्या हो गए जीव ही हो गए लेकिन उन्होंने कहा केवल शरीर शरीर अर्थात उपाधि मात्र अर्थात क्षरणशील नश्वर कालीकोटी प्रविष्ट जितने पदार्थ हैं वो अक्षर हैं वो हैं क्या भोगायतन भी हैं और भोग्य भी हैं और जीव के शरीर हैं जिसका अर्थ होता है कि एक प्रकार से ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत ही तो जीव होते हैं चौरासी लक्ष्य प्रभेदों में उल्लसित तो होते हैं तो जीव का प्रतिपादन श्रीधरा स्वामी ने तो मानो क्षरोपाधिक चेतन के रूप में कर ही दिया लेकिन उनका कहना है केवल शरीर शरीर कार्य वर्ग जिनका अक्षय कालक्रम क्रम से सुनिश्चित है जिनकी संरचना भी महासर के प्रारंभ में होती ही है उनको क्षर कह दें और ऊटस्थोक्षर उचते ऊटस्थ निर्विकार जो पुरुष है जीव है उसका नाम अक्षर है मोटी भाषा में जगत का नाम अक्षर जीव का नाम अक्षर दोनों से अतीत दोनों के नियामक जगदीश्वर का नाम पुरुषोत्तम जगत जीव और जगदीश्वर और सुगम शैली में हम कह सकते हैं श्रीधरा स्वामी ने चार अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम का वर्णन किया जगत क्षर है जीव अक्षर है जगदीश्वर पुरुषोत्तम है मधुसूदन सरस्वती जी ने श्रीधरा स्वामी के पक्ष का खंडन करते हुए कहा क्षेत्रज्ञापिमाम विधि सर्वक्षेत्र सुभारता गीता के तेरहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने तो क्षेत्रज्ञ की आत्मरूपता का ब्रह्मरूपता का वर्णन किया है ऐसी स्थिति में यहाँ पर जीव और ईश्वर के भेद को ला के खड़ा करना अक्षर और पुरुषोत्तम के रूप में उचित नहीं भाष्योत्कर्ष दीप का कारण भी मधुसूदन सरस्वती की शैली में श्रीधर स्वामी के पक्ष का निराकरण किया अब कहा जा सकता है कि सातवें अध्याय की शैली में अगर हम परा प्रकृति जीव को मानते हैं तब तो अक्षर अपर हो गया परा प्रकृति के रूप में जीव को मान लें अक्षर दोनों के नियामक को मान लें जगदीश्वर सातवें अध्याय की शैली में यहाँ पर निरूपण करना उचित नहीं है कारण क्या है सातवें अध्याय में एक तो क्षेत्र का वर्णन अपूर्ण है केवल अष्टा प्रकृति का वर्णन अचित पदार्थों के रूप में किया गया है और सातवें अध्याय में जो अष्टा प्रकृति का वर्णन है वो भी सांख्य सम्मत तत्व की जो संज्ञा है उससे कुछ विलक्षण है महाभारत में भी मन बुद्धि और अहम का वर्णन किया गया है प्रकृति के रूप में तो यहाँ पर भूमि रापो नलो वायु खम्भ मनोबुद्धि रे वचा अहंकार युतिम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा इसको भगवान शंकराचार्य महाभाग ने मधुसूदन सरस्वती आदि महाभाग ने सांख्यप प्रस्थान की दृष्टि से ढाला है यहाँ तक कोई विज्ञान नहीं है भूमि रापो नलो वायु वायुखम पंचभूतों का नाम हो गया जब उनको हम प्रकृति कहते हैं तो पंचभूत का अर्थ होता है पंच तन्मात्रा जिसको वेदांति कहते हैं अपचीकृत पंच महाभूत इसका अर्थ क्या है तो गंध तन्मात्रा उसी को भूमि पृथ्वी कहते हैं जिसको सांख्यवादी कहेंगे गंध तन्मात्रा उसी को वेदांती कहेंगे अपंकृत पृथ्वी जिसको सांख्यवादी कहते हैं रस तन्मात्रा उसी को वेदांती कहते हैं अपंचीकृत जल जिसको सांख्यवादी रूप तन्मात्रा कहते हैं उसी को वेदांती कहते हैं अपंचीकृत तेज जिसको सांख्यवादी स्पर्श तन्मात्रा कहते हैं उसी को वेदांति कहते हैं वायु अच्छा आनंद आ रहा है हवा भी है अधिक सोता तो सोते ही रहते <laughs> प्रक्रिया आदि का ज्ञान नहीं है आस्था के कारण चले आते हैं बात समझ में आती नहीं है तो फिर मन अपना और तो तुलसीदास जी ने चुटकी ली यही सर आबत अति कठिनाई इसमें तो रुचि नहीं होती है कदाचित रुचि भी आ जाए तो आते ही नींद सवार हो जाती <laughs> इसलिए बहुत भाग्यशाली हो तो शब्द कानों में पढ़े और अर्थ हृदयंगम हो सके तो श्रोताओं को तो कमर कस के आना चाहिए ना उतनी तत्परता से नहीं आते हैं तो नींद तत्पर बना देती माने वो अपना आनंद निमग्न हो जाते हैं पंपू जी गुरुदेव हमारे कहा करते थे कैप्सूल लेने पर इंजेक्शन लेने पर भी जिनको नींद नहीं आती कथा सुनते ही नींद आ जाती है इतना तो लाभ हुआ ना रुपये तो खर्च नहीं हुए <laughs> बिना दवा चाटे खाए ही नींद आ गई लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए सुभद्रा जी सो गई कौन सी कथा चल रही थी गर्भ में अभिमन्यु थे वीर रस की कथा चल रही थी अर्जुन चक्रव्यूह में एक योद्धा कैसे प्रविष्ट होता है इसका वर्णन कर रहे थे जहाँ तक चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विद्या का वर्णन किया वहाँ तक सुभद्रा जी जगी रहीं और तन्मयता पूर्वक चक्रव्यूह विदीर्ण करके योद्धा कैसे निकाल आता है इसका जो वर्णन किया तब तक तो सुभद्रा सो गई तो गर्भगत शिशु भी सो गया माता के सोने पर गर्भगत शिशु तो सो ही जाएगा वो विद्या हस्तगत नहीं हुई हृदयंगम नहीं हुई इधर पांडवों को वनवास प्राप्त हो गया ज्ञान प्राप्त वास प्राप्त हो गया द्वारकापुरी में ननिहाल में श्री बलराम जी से गदा आदि की शिक्षा लेते रहे प्रशिक्षण लेते रहे चक्रव्यूह विदीर्ण करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ सुभद्रा जी के प्रमाद से तेरहवें दिन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए अभिमन्यु संग डरने की जरूरत नहीं है <laughs> माने कथा में सोना कभी कभी पुत्र को खो देने के बराबर होता है उनका पुत्र तो खो ही गया ना सुभद्रा जी का कदाचित तो वो पूर्वक सुनती नींद न आती तो अभिमन्यु का वियोग अभिमन्यु के शादी हुए केवल सात महीने हुए थे विवाह हुए केवल सात महीने पहले विवाह हुआ था तेरहवें दिन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो हमने क्या संकेत किया या संकेत किया कि भूमि का अर्थ है अपचीकृत पृथ्वी भूमि भूमिराप जल जल का अर्थ यहाँ पर है अपचीकृत जल अर्थात रसदन मात्रा तेज का अर्थ है यहाँ रूप तन मात्रा और वायु का अर्थ है यहाँ पर स्पर्श तन मात्रा और आकाश का अर्थ है यहाँ पर शब्द तन मात्रा अर्थात अपंचीकृत पंच महाभूत का वर्णन है यहाँ चौक तो क्रम ठीक है मुँह में रापो नलो वायु खम आगे तीन प्रकृति का वर्णन है एक मूलक प्रकृति बात बाकी जो सात हैं तो प्रकृति विकृतियां हुआ करते हैं किसी दृष्टि से प्रकृति किसी दृष्टि से विकृति तो प्रकृति विकृतियों में पांच का वर्णन तो हो गया अब मन बुद्धि और अहम क्रमिक पाठ यह है प्रकृति का जब वर्णन होता है तब तो मन का उल्लेख कहीं नहीं होता मन तो विकृति कोटि का पदार्थ या गड़बड़ा गया बुद्धि तार्थ तो कर सकते हैं समष्टि बुद्धि का नाम महत्त्व है अतः व्यष्टि बुद्धि का यहाँ पर वर्णन किया गया है महापुक्षम प्रतिष्ठा तैतृय उपनिषद में विज्ञान मय का जब वर्णन है तब कहा गया महापुक्षम प्रतिष्ठा तो बुद्धि को महतत्वात्मक मान सकते हैं आगे अहम का वर्णन है अहंकार अब उसको क्या ले क्रम पाठ अगर लेंगे तब तो फिर अव्यक्त अहंकार का अर्थ करना पड़ेगा लक्षणाश यह भगवान शंकराचार्य की विधा है मधुसूदन सरस्वती जी ने दो शब्दों को पकड़ लिया क्रम भंग करके अर्थ किया अहंकार तो जो के प्राप्त है अंत में मनोबुद्धि मन बुद्धि के बाद अहंकार का उल्लेख है अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था अहंकार का अर्थ अहंकार ही मान लें बुद्धि का अर्थ महत्व मान तो लें परिशेष्य न्याय से जो मन कहा गया उसका अर्थ अभ्यक्त मान लें क्रम तो भंग हो गया लेकिन शब्द के लोभ में क्रम को भंग कर दिया अभिप्राय तो यह निकला कि मन बुद्धि और अहंकार से पंच तन्मात्राओं से ऊपर के जो तीन पदार्थ हैं उनका वर्णन किया गया इसको क्रमिक वर्णन इसका क्रमिक रूप क्या हो सकता है तो तेरा हमें अध्याय का अध्ययन कीजिए जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया गया है वहाँ पर महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेव अष्टधा प्रकृति हो गई है नहीं महाभूत हो गए, महा गए पंच महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त मेव यह क्रम है अहंकार बुद्धिमान महत्ता तो अव्यक्त ठीक इसके अनुसार भगवान शंकराचार्य जी ने अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया ये अपरा प्रकृति है इसका मतलब सोडश विकृतियों का वहाँ पर वर्णन नहीं है कहाँ पर गीता के सातवीं अध्याय में केवल अष्टधा प्रकृति का वर्णन है उसमें एक सांख्यों के दृष्टि से मूल प्रकृति और सात प्रकृति विकृतियाँ लेकिन सोडश विकृतियों का वर्णन नहीं है गीता के तेरहवें अध्याय में समग्र क्षेत्र का वर्णन है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा इंद्रिया दश कंछ ये गोचरा पंच इस प्रकार से चौबीस तत्वों का वर्णन समग्र क्षेत्र का वर्णन कर दिया गया है कहाँ पर तेरह अध्याय में अब अगर हम से पूज्य पाठ कहना चाहिए जिन्होंने भागवत प्रति का न लिखी होती कहाँ के थे स्वामी श्रीमद भागवत पर टीका गोवर्धन मठ की देन हमारे मठ के थे आचार्य माने हमारे मठ के गोवर्धन मट पुरी के शिष्य थे काशी में गोघाट पर उनका आश्रम है गोवर्धन मठपुरी पीठ की देन है श्रीमद्भागवत उनकी जन्मभूमि भी उड़ीसा में ही बालेश्वर के पास तो गोवर्धन मठ लोगों को मालूम नहीं गोवर्धन मठपुरी पीठ की देन है श्रीधरी टीका यहीं के शिष्य थे श्रीधर स्वामी जी तो हमने एक संकेत किया लेकिन गीता पर उतनी सफलता उनको शंकर भाष्य के कारण नहीं मिल पाई कदाचित भागवत पर भी भगवान शंकराचार्य के नाम से कुछ भाष्य काम से मिलता है लेकिन सचमुच में भगवान शंकराचार्य का भाष्य कदाचित भागवत पर भी होता तो संभवतः उतना से श्रीधर स्वामी को नहीं मिल पाता अब जो परिस्थिति या कोई भी भागवत को लगाना चाहे तो श्रीधर स्वामी को माने बिना भागवत का अर्थ तो नहीं लग सकता कथा वाचकों की कथा कथा निरा उनके तो कोई भागवत से कुछ लेना देना नहीं वो तो भागवत का नाम है ठीक अच्छा है वो भी ठीक निंदा नहीं करते। सचमुच में जो भागवत है वो तो श्रीधर श्रीधरी टीका के बिना उसका लग पाना कठिन तो हमने एक संकेत किया अब यहाँ पर श्रीधरी पर विचार करें तो क्षेत्र के ही दो भेद हो गए ना एक अक्षर कोटि का क्षेत्र एक अक्षर कोटि का क्षेत्र क्या जो अव्यक्त का ना न बुद्धि अव्यक्त में बचा वो तो अक्षर कोटि का क्षेत्र है तो श्रीधर स्वामी ने जो अर्थ किया उसमें तो अक्षर का कहीं उल्लेख ही नहीं है सचमुच में माने अव्यक्त को अक्षर नहीं माना ना तो समग्र क्षेत्र का ग्रहण कहाँ हुआ क्षेत्र में ही दो भेद हो जाते हैं महदादया वेदास्तुति महद से लेकर पार्थिव प्रपंच तक क्षेत्र हो गया या पृथ्वी तक क्षेत्र हो गया कौन सा क्षेत्र कार्यात्मक क्षेत्र लेकिन अव्यक्त जिसको कहते हैं वो तो कारुणात्मक क्षेत्र है उसी का नाम तो अक्षर हो गया अव्यक्त को अक्षर कहते हैं इसलिए श्रीधरा स्वामी अब क्या करेंगे अगर क्षेत्र मात्र क्षर है तब प्रकृति या व्यक्त को या माया को भी मानना पड़ेगा तो प्रश्न उठा किस अभिप्राय से उसको क्षर कहेंगे वह तो महत्त्व से पार्थिवा प्रपंच तक का बीज कोटि का कारण कोटि का पदार्थ है तो वो कह सकते हैं कि ब्रह्म में महाप्रलय में उसका भी विलय हो जाता है सुबालोपनिषद के अनुसार ऋषि त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार पेंगलोपनिषद के अनुसार तब भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार जीव का भी लय होता है महाप्रलय में जीव भी नहीं टिकता तो उसको भी क्षर मानना चाहिए यहाँ गड़बड़ा जाता है इसलिए गणित के दृष्टि से श्रीधर स्वामी की समीक्षा करने पर पुरुषोत्तम तत्व का जो वर्णन है वो व्यवस्थित नहीं सिद्ध हो पाता क्योंकि अक्षर जिसको उन्होंने कहा जीव को वो तो क्षर ही सिद्ध हो गया क्योंकि क्षरोपाधिक का नाम क्षण होगा जब ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने शरीर हैं सबको क्षर मान लिया तो नीलकंठ जी ने जिस प्रकार क्षरोपाधिक जीव को क्षर मांगा वही अर्थ होता है जीव का ग्रहण तो क्षर पुरुष कहने से ही हो गया ईश्वर का ग्रहण उनकी उपाधि अव्यक्त अक्षर माया के ग्रहण से हो गया और जीवेश्वर से जो अतीत तत्व है निरुपाधिक उसका नाम पुरुषोत्तम हो गया और शुक्रह से उो उपनिषद की सार्थकता भी हो गई कार्योपाधियम जीव कारणोपाधिर कार्यकार पूर्ण बोधि पूर्णबोधोवशिष्यत इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीधर स्वामी ने एक विलक्षण अर्थ किया जगत जीव और जगदीश्वर क्रमशः अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम तत्व हैं मानने में कोई आपत्ति नहीं वैष्णव महानुभावों के लिए यह बहुत अनुकूल अर्थ है क्योंकि निरुपाधिक को मानने में उन्हें बहुत संकोच होता है कदाचित निर्गुण निरुपाधिक को माने भी तो अर्थ में वो संकोच कर देते हैं उदाहरण के लिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग हैं हमारे दयानंद स्वामी महाभाग हैं आर्य समाज की दृष्टि से इन सब के यहाँ एक विचित्र पहल है निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वाद्यम निरंजनम आदिश्रुतियों में निर्गुण शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रह्म के लिए तो निर्गुण को मानने की व्यवस्था तो है तब तो अर्थ में संकोच इन महान भावों ने किया सत्यार्थ प्रकाश में भी और श्री रामानुज महाभाग के भाष्यों में उनकी टीका में भी किया गया कि निर्गुण का अर्थ होता है जीवनिष्ठ हेय गुण गणों से रहित और अपने अनुकूल दिव्याति दिव्य गुणगणों से समलंकित इनके यहाँ निर्गुण कार्य अर्थ यही होता है दयानंद स्वामी जी के यहाँ वास्तव में निर्गुण है ही नहीं तो निर्गुण शब्द तो है शास्त्रों में उसका अर्थ क्या है वो कहते हैं जीव में रहने वाले खोटे गुण उनकी भाषा सामान्य होती है दयानंद स्वामी की और दयानंद स्वामी की हिंदी भाषा की जब लोग प्रशंसा करते हैं तो सनातन धर्मी जो दयानंद स्वामी हुए हैं उनके पंक्तियों को कुटिलतापूर्वक कार्य समाधि उद्धृत करके कहते कितनी ललित हिंदी थी दयानंद स्वामी अब जो पढ़ते नहीं सनातन धर्मी जो दयानंद स्वामी हुए हैं यथार्थ अनुभूति प्रकाश जिनका ग्रंथ है बहुत बढ़िया विज्ञान सम्मत एक अनुभूति प्रकाश तो वो हाँ वो जो थे क्षेत्र क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के संस्थापक उनका एक है यथार्थ ये दयानंद स्वामी का बहुत बढ़िया वैज्ञानिक शैली में उनका एक ग्रंथ है उसका नाम कुछ और भी हो सकता है मेरे पास उनके हिंदी बड़ी ललित थी वो बाद में हुए थे वो दयानंद जी सनातनी थे ये दयानंद जी आर्य समाजी थे भूतपूर्व सनातनी और देहात्याग के समय तक आर्य समाजी पहले तो शैव थे रुद्राक्ष शिमाला पहनते थे शिवालय के आसपास ही रहते थे त्रिपूर्ण धारण करते थे और उसे शास्त्रार्थ करके शैव मत की प्रस्थापना करते थे अंग्रेजों ने समझा कि हमारे अधीन हो सकते हैं अंग्रेजों की कुटिल कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसकर भारत बाद में वो सनातन धर्म से च्युत हो गए एक अलग बात तो हमने कहा कि दयानंद स्वामी के दृष्टि से विचार करें तो निर्गुण का अर्थ क्या होता है जीव निष्ठ जो हेय गुणगण हैं उनसे रहित और सचमुच में भगवान दिव्यात दिव्य गुणगणों से युक्त हैं हमारे श्री वैष्णवाचार्यों में श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभावों ने भी निर्गुण को अर्थ यही किया उनकी संस्कृत उनकी हिंदी बहुत हिंदी में तो नहीं संस्कृत तदनुकूल हिंदी बहुत परिमार्जित थी उन्होंने कहा कि दिव्यात दिव्य अनंत अचिंत गुण गण निलय भगवान हैं अत भगवान स्वचित दिव्याति दिव्य गुण निलय होने पर भी निर्गुण क्यों कहे जाते हैं जीवनिष्ठ जो हीन गुण गण हैं करुणा पाठवादी आसुरी वृत्ति इत्यादि उनसे भगवान रहित लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भूतले घटो नास्ति यहाँ पर घट नहीं है इसका मतलब क्या है एक भी घट है तो भूतल निर्घट कैसे है अगर एक भी घट है तो भूतल को आप निर्घट नहीं कह सकते एक भी गुण चाहे दिव्य गुण ही शेष रह गया तो भी आप भगवान को निर्गुण नहीं कह सकते एक भी गुण अगर शेष है चाहे दिव्यात दिव्य गुणगण भी इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो भागवत का उदाहरण दिया बहुत महत्वपूर्ण है माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या्य संगादयो गुणा माम भजंत गुणा सर्वे सर्वे एक नहीं सर्वे मेरा भजन करते हैं सेवन करते हैं दिव्या दिव्य अचिंत्य गुणगण भी मैं स्वरूपता कौन हो निर्गुणम मैं निर्गुण हूँ उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है इसलिए निरपेक्षकम गुणगण क्या करते हैं अपने आश्रय में कोई हीनता हो तो उसका अपनोदन करते हैं पहले आश्रय में कोई हीनता हो तो उसका अपनोदन करते हैं फिर क्या करते हैं उसके बाद गुणातिशय का आधान कर देते हैं जैसे किसी का मुख है और रंगमंच पर या आकाशवाणी पर उसको सच धज के आना है तो क्या करेगा मुख में चेचक के दाग हैं तो पाउडर से चंदन आदि से भरेगा पहले तो पाउडर चंदन ने क्या किया जो खामी थी त्रुटि थी काष्ठ के तख्त इत्यादि बनाते हैं काष्ठ में कहीं छेद है तो पटरी में तख्ते में भी छेद उसको फिर मसाले से भर देते हैं इसी प्रकार मुख में चेचक आदि के दाग हैं तो उसको क्या किया या धब्बा है तो उसको पाउडर आदि से चंदन आदि से भर दिया एक गुण का काम होता है फिर जो सचमुच में आरोपित दृष्टि से तो सुंदर बन गया पाउडर आदि के द्वारा एक मिले कोई भी हरियाणा में पंजाब में लोगों ने परिचय दिया कि आपके गुरु भाई हैं तो क्यों कहें नहीं हमको वाई बहुत सुंदर हैं अब हमें क्या मालूम इन्होंने विवेक जी ने बाद में कहा स्त्रियां क्या पाउडर लगाती हैं महाराज आपके गुर बन रहे थे पाउडर से पूरा ऐसा एकदम तो पाह अब हमको मालूम पड़ता कि पुरुष होकर पाउडर लगाता तो मैं देखता भी नहीं बात क्या करता मैं देखता भी नहीं उसके ओर लेकिन पाउडर से तो गुणगुण क्या करते हैं काले को गोरे बना देते चेचक के दाग को भर देते हैं स्वाश्रय तो में अतिशहिता का अधान करना भी चमत्कृति कर देना और फिर क्या कर अनर्थ का अपनोदन करना भगवान तो क्या है अनर्थ उनमें कोई आई ही नहीं तो अपनोदन क्या करेंगे दिव्याति दिव्य गुणगण और निरतशयम यद वृहद तद ब्रह्मा भगवान तो निरत अतिशयिता की पराकाष्ठा है तो उनमें चमत्कृति कौन दिखावे इसलिए श्रीमदभागवत में आया अन्य लोग हम लोग जो ब्रह्म वस्त्र बस, वस्त्रालंकार इत्यादि धारण करते हैं वो वस्त्रालंकार हमको भूषित करते हैं हमारे शरीर को लेकिन भगवान के श्री विग्रह में जो कटक कुट कुंडलादि और पीताम्बरादि हैं वो भगवान को भूषित करने के लिए नहीं भगवान के अंग श्री से भूषित होते हैं भगवान के अंग श्री से भूषित होते हैं तो गुणगण भी जिनकी विद्यमानता से सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त करते हैं वो गुणगण भगवान में महत्वातिशय का आधान क्या करेंगे इसलिए माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम मैं निर्गुण हूँ निरपेक्षकम दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी अपेक्षा नहीं जो माताएं होती हैं सबत्स हमारे यहाँ एक गाय है गर्भवती होती है बच्चा देने के तीन दिन पहले तक ये लोग मर्यादा की रक्षा करने के लिए दूध नहीं धुलवाते नहीं तो उबारो महीने तीन लीटर दूध देगी दी गर्भवती दशा में भी उसकी अपनी दिव्यता है तो माताओं के पयोधर में जो धवल दुग्ध सन्निहित होता है वो अपने पीली के, के लिए नहीं बाल गोपालों के लिए पोषण के लिए इसी प्रकार से भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए हैं भगवान के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि भगवान कहते हैं उसको है जो निर्दोषम्य समम ब्रह्म तब फिर वो गुणगण क्या है इस पर विचार किया गया साम्या साम्यासंगादयो गुण आत्मा या ब्रह्म का स्वरूप है सम निर्दोषम्य समम ब्रह्म सम भगवान हो गए साम्य गुण हो गया तो गुण और भगवान में क्या अंतर पड़ गया स्वरूप की विशुद्ध सत्य के द्वार से अभिव्यक्ति का नाम गुण है स्वरूप की अभिव्यक्ति अभिव्यक्त स्वरूप का नाम ही यहाँ पर गुण हो गया इसी प्रकार असंगो नहीं सज्जते भगवान असंग हैं असंगता का नाम गुण हो गया प्रातितिक धरातल पर जो गुण हो तात्विक धरातल पर कसने पर जो भगवान का स्वरूप ही हो उसको श्रीमद्भागवत के इस श्लोक के माध्यम से गुण कहा गया तो इन सब दृष्टियों से विचार करने पर क्या हुआ श्रीधर स्वामी ने जो अर्थ किया जगत जीव और जगदीश्वर तक जाकर अर्थ टिक गया अटक गया निरपादिक ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो पाई इस प्रकार से भगवत पा शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने नीलकंठ महाभाग ने मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने भाष्योत्कर्ष दीपिका कर महानुभाव ने हरिस इन सब महानुभावों ने जो अर्थ किया है वो प्रसंग के अनुकूल है अनर्थ कारक अर्थ किसी ने नहीं किया हमारा क्या बिगड़ता है जगत ले लीजिए जी, जीव ले लीजिए जी, जगदीश्वर ले लीजिए लेकिन शास्त्र का जो पर्यवसान होना चाहिए क्योंकि पंद्रहवें अध्याय में शास्त्र का पर्यवसान है जो कुछ पहले कहा गया जो कुछ सोलहवें में, अठारहवें अध्याय के माध्यम से कहा जाएगा उसका यहाँ तक भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा गीता की सीमा के बाहर उपनिषद इत्यादि में जो भी सिद्धांत हैं उनको अगर सारांश रूप में प्रस्तुत करें तो उसी का नाम भगवत गीता के पंद्रह का पंद्रहवा अध्याय होगा अब दो श्लोक फिर मैं देख लूँ यो मां एवं सम्मो जानाति पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तम स सर्विद भजति माम सर्वभाव भारत असम किसी प्रकार अविवेक को प्रस्था प्रश्रय न देने वाला जैसा मैंने निरूपण किया भगवान का वचन है ठीक उसी प्रकार सोपाधिक निरुपाधिक उभय वस्तत्वता निरुपाधिक और व्यावहारिक धराज पर सौपाधिक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में जानता है मुझे पुरुषोत्तम को जानता है यो मामेव मामेवम असम जानाति पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तत्व के ज्ञान के लिए अक्षर-अक्षर का वर्णन अपेक्षित है क्योंकि अनुगत तत्व अतीत भी होता है वेदस्तुति अनुगति जिसकी होती है वो अतीत ना हो तो समाशक्त माना जाएगा भगवान की अनुगति भी है अक्षर-अक्षर में और भगवान दोनों से अतीत भी हैं तो भगवत तत्व का यथार्थ बोध जैसा भगवान का स्वरूप है यज्ञान मद्वयम उस रूप में पुरुषोत्तम तत्व को जानने के लिए ही क्षर अक्षर उपाधियों का वर्णन किया गया ठीक उसी रूप में दोनों उपाधियों का निरसन करके अपनोदन करके अपवाद करके निर्विशेष निर्धर्मक स जाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सद्घन चुदघन आनंद घन मुझ पुरुषोत्तम को जो इसी प्रकार जानता है वो सर्वविद उसके लिए ज्ञातव्य कुछ शेष भी नहीं रहता भजत इमाम सर्वभावे न भारत सर्वभावेन का अर्थ क्या होता है त्वमेव माता तो पिता त्वमेव जब हम अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष का ध्यान करेंगे माओपाधि का इस प्रकार लेकिन आत्मी ही नहीं आत्मभाव से भी मेरा भजन करते हैं तब तो वो सर्वभावेन अर्थात तद्बुद्ध स्तदात्मान तद इस प्रकार से तदर्थे चेष्टितम इस प्रकार से कथयंत च नित्यम तुष्यंत च रमंत च इस प्रकार से सर्वभाव से केवल आत्मी ही नहीं भगवान साक्षात आत्मस्वरूप भी हैं सौपाधिक धरातल पर माता भी हैं पिता भी हैं इस प्रकार से समग्र जगत के स्रष्टा पालक संहारक के रूप में मुझ पुरुषोत्तम का विज्ञान प्राप्त करें सौपाधिक धरातल पर और अंत में जो क्षर प्रपंच है उसके रूप में भी सर्वाधिष्ठान सर्वानुगत होने के कारण मुझे ही देखे या उन रूपों में मुझे देखने वाला जो है वो सब प्रकार से मेरा भजन करता है और सर्वभाव से भी सर्वविद भजन सर्वविद उसके लिए ज्ञातव्य शेष नहीं रहता इससे जान लेना चाहिए कर्तव्य और प्राप्तव्य भी, भी उसका शेष नहीं रहता जो भौतिकवादी हैं उनका न कभी कर्तव्य पूरा होता है न प्राप्तव्य पूरा होता है न ज्ञातव्य पूरा होता <coughs> यस्वात्मत आध्यात्मतृत्त मानव आत्मन्य संतुष्ट त्यते हो गया न त्य न विते नर्थों न कृतना कशन न चास्त सर्वभूतेसु कचिदर्थव्य पास उसका प्राप्त भीशेष भी नहीं जो करना था कर लिया पाना था पा लिया और भगवत गीता के सातवें अध्याय के अनुसार क्या कहेंगे ज्ञातव्य मनावशिष्य उसका कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता पंद्रहवें अध्याय में कृतकृत्यस्थ क्रित जाते भौतिकवादियों को तीन साप लगा है भट्टाचार्य जी भौतिकवादियों को तीन सा साप लगा है जीवन भर चिंती के समान रेंगते रेंगते रहो कर्मठ बने रहो लेकिन जब हृदय पर हाथ रखोगे चिल्ला के कहोगे चीख कि हाँ, जो करना था कर न सका भौतिकवादियों के यहाँ साफ क्या है उनमें वो क्षमता नहीं है कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकाल सके अनिवृत्ति का प्रयवसा निवृत्ति में कर सके अगर मुझसे पूछा जाए जावाल जावालो अपनिषद के अनुसार में बोल रहा हूँ मुझसे पूछा जाए कि समग्र वैदिक वांग्मय का एक वाक्य में सारांश क्या हो सकता है समग्र वैदिक वांग्मय का एक वाक्य में सारांश क्या हो सकता है प्रवृत्ति का पर्यवसन �なるほど, निवृत्ति में होने पर प्रवृत्ति की सार्थकता मानी जाती है और निवृत्ति का पर्यवसन निवृत्ति परमानंदा स्वरूपा मुक्ति की स्फूर्ति अभिव्यक्ति में निवृत्ति की सार्थकता हो गया ना पूरा वैदिक वांग्मय का सारांश एक वाक्य में मनु महाराज क्या कहते हैं तो प्रवृत्ति की दुर्गति हो गई क्या आजकल क्या हो गया भारत इसी के चपेट में आ गया किसी भी व्यक्ति से पूछिए दायित्व से मुक्त हो गए ना बहुत दायित्व है इसका मतलब क्या अरे एक अरब जन तक भी उसका दायित्व छूट नहीं सकता प्रवृत्ति का आरंभ प्रवृत्ति के लिए नहीं है निवृत्ति के लिए गति के मूल में गति का पर्यवशान अगर स्थिति में नहीं है तो गति की निरर्थकता है प्रवृत्ति के गर्व से प्रवृत्ति ही निकलती जाएगी तो क्या होगा कर्तव्य का अंत नहीं होगा और कितना भी बटोरते रहो सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो आजकल के नेताओं के समान बैंक को फेल करवा कर एक एक देश के खजाने को लुटवा कर, खरीद पदार्थों को बाहर भिजवाकर कर बटोरते रहो एक, एक ग्यारह हज़ार पीढ़ी के लिए लेकिन पाना पूरा नहीं होगा और कदाचित जितने घर हैं सबको विश्वविद्यालय बना दिया जाए एक एक विश्वविद्यालय को एक एक हजार डिग्री डिप्लोमा का स्थल बना दिया जाए किसी एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जाए कि एक ही जीवन में उन समग्र विश्वविद्यालयों का समग्र ज्ञान प्राप्त कर ले कला प्राप्त कर ले तो भी उसका ज्ञातव्य पूरा नहीं होगा तो यहाँ गीता की यह विशेषता है अध्यात्म विद्या की कर्तव्य का अंत प्राप्तव्य का अंत और ज्ञातव्य का अंत भौतिकवाद में क्षमता ही नहीं विशेषकर आजकल भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय विवाह या जितने प्रकल्प हैं सब शरीर को आत्मा मान करके हैं या नहीं? दो तीन वक्य में कह दूँ एक बार हमने बटाला में कहा था महाशय जी जो आते हैं ना भूतपूर्व आर्य समाज भूतपूर्व वार समाजी, समाजी हैं। पूरा सनातनी तो ही नहीं पाते आर्य समाज ही भूतपूर्व वार समाजी, समाजी हैं। तो मैंने कहा था कि पोस्टर और बैनर के नीचे कौन कमज़ोर है ये अंकन की विधा ठीक नहीं पोस्टर बैनर के नीचे आजकल आर्य समाजी पोस्टर बैनर के नीचे कमज़ोर दिखते हैं लेकिन कौन सनातनी रह गया कौन ऐसे सनातनी है जिन पर आर्य समाज का प्रभाव नहीं है दो चार मिल सकते हैं बुरा न मान दो चार मिल सकते हैं भारत में जिसका मतलब आर्य समाज जैसे बीज जो है तो बाद में भूमिगत बीज कालांतर में बीज के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन उससे हजारों बीज उत्पन्न हो जाएंगे वृक्षादि का रूप धारण करेगा ना वृक्ष तो प्रश्न उड़ता सनातनी रह कौन गया कटोलने पर कहीं ना कहीं जाकर जो सनातनी गिने जाते हैं आचार्य वो भी आर्य समाजी सिद्ध हो जाते तो बैनर और पोस्टर के नीचे आर्य समाज दुर्बल हैं लेकिन उनके सिद्धांत के आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से विचार करें तो बहुत विजयी हैं आगे चलिए कम्युनिस्ट आप तो पश्चिम बंगाल में भी खिसक गए केरल में कुछ रह गए हैं लेकिन उससे क्या जवाहरलाल लाल विश्वविद्यालय में रह गए हैं नादान बच्चों के जीवन में उससे क्या पाला पड़ता है कौन कम्युनिस्ट नहीं है जो भी देहात्मवादी हैं सब कम्युनिस्ट हैं चारवाक के अनुयाई हैं आजकल जो शिक्षा पद्धति है उससे कोई देहात्मवादी हुए भी बच सकता है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि हम समझते भी नहीं कि कम्युनिस्टों का शासन है लेकिन है कम्युनिस्टों का शासन क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति जैसी है उसके द्वारा सनातनी मस्तिष्क और हृदय की संरचना दो प्रतिशत भी हो सकती है दो प्रतिशत भी सनातनी मस्तिष्क और हृदय की संरचना नहीं हो सकती तो सनातन धर्म का नेता बन जो आएगा गुरु बन वो भी अपने अनुयायियों को वहाँ जा पटक देगा जहाँ पर कम्युनिस्ट पटकना चाहते हैं आज समाजी पटकना चाहते हैं अंग्रेज पटकना चाहते हैं इसलिए हमने संकेत किया कि ज्ञातव्य का अंत प्राप्तव्य का कर्तव्य का अंत तेरा यह जो पंद्रहवा अध्याय है इसका विधिवत अनुशीलन करने पर होता है अर्थात जीवन पूर्ण कृतार्थ होता है भगवत पास से हमने यह भाव किसी सत्र में इस अध्याय की व्याख्या को पूर्णता दी जाए कितने साल हो गए होंगे हैं काफ़ी आठ नौ आठ साल सात सात दिन नहीं पंद्रह दिन लगभग एक वर्ष में प्रवचन करने पर आठ साल में भगवत कृपा से ये भगवान विराजमान है और जिन्होंने इस स्थान की संरचना की उनके कृपा से अध्याय पूर्ण हुआ जिनकी कृपा से पूर्ण हुआ उन्हीं के प्रति प्रवचन माला समर्पित है हर हर महादेव